नमो ब्रहिभ्यो ब्रह्म विद्यासप्रदकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नोद्यो नमो गुरभ्योप्पवि अज्ञान घन प्रत्यगर् ब्रह्मस््रह्म शंकरचार्यवरायण सूत्रभाष पृथो वंदे भगवता पुना पुनः श्वरो गुरात्त्मे मूर्ति विभागिने व्योम तदेहाय दक्षिणा मूर्त नम शाति शांति शांति कहा तक हुआ था आत्माबोध अठरा से चलेगा अच्छा ये जो आत्मबोध वाले तत्वबोध को आप लोगों ने श्रवण किया था और उसके बाद आत्मबोध अच्छा दोनों अलग है कि एक है एक ही है एक ही हो तो दो क्यों बोल दिया तो इसलिए तत्व और आत्मा दोनों एक ही है अच्छा तत्व का मतलब क्या रहता है तत्व तत्व मसी में जो तत्व माया है ना तत्व मसी चांदोग्य उपनिषद में वहाँ तत्वसी नौ बार बता दिए छठवें अध्याय में श्वेत को तत्वसी श्वेत केतु वहाँ बताया ऐतदात्मिदर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी श्वेत केतु तो उसी को यहाँ उपलक्षित है तत्व तत्त्व तम का अर्थ तत् तत और तव उसी का नाम है तत्व <coughs> तत्व का मतलब है कोई आत्मा कहिए है ब्रह्म कही उसी को पहले बता दिया उसी कोई दूसरा शब्दांतर से आत्मबोध कहा दिया क्योंकि आत्म तत्व है वो दुरुपाद्य है उसका निरूपण करना कठिन है क्यों कठिन है इसलिए कठिन है जो नाम रूपात्मक जो वस्तु है उसको तो आप निरूपण कर सकते हैं। दार में एक प्रकरण आता है वो आत्मा, जो सर्वांतर आत्मा है मुझे उपदेश कर दीजिए। याज्ञवल्य से प्रश्न किया वहां तो उन्होंने कहा जो प्राणन क्रिया नहीं करता है सुख दुख आदि नहीं वो आत्मा है तो उन्होंने दोबारा प्रश्न किया हे याज्ञवल के जी मैंने तो आपसे प्रश्न किया था वो जो आत्मा है सर्वान्तर है वो मुझे उपदेश कर दीजिए आपने उत्तर कोई दूसरा दे दिया वहां छोड़ दीजिए आप लोगों ने केनोपनिषद श्रवण किया होगा शिष्य ने प्रश्न किया था के नेशितम पतती प्रेषितम मना करके उत्तर देना चाहता ना गुरुजी को अरे शिष्य इच के द्वारा प्रेरित होता है गुरुजी ने उल्टा दिया प्राण श प्राण चक्षु शक्षु उत्तर उल्टा दे रहे हैं ना तो वैसे ही उसमें उशस्त ने कहा कहोल ने हे याज्ञ बल मैंने कहा दिया था आत्मा के विषय में आप निरूपण कर दीजिए किन्तु आप दूसरा उपदेश कर रहे हैं जैसा किसी ने प्रतिज्ञा की है तुझे मैं गऊ क्या है ये समझाऊंगा करके की ये प्रतिज्ञा की और बोध क्या करवा रहे है? जो चलने वाली गाय है दौड़ने वाला घोड़ा है ये प्रश्न के अनुसार उत्तर है क्या ये तो है ही नहीं दिखाना पड़ेगा ना ये कान पकड़ के देखो एक गाय है इसकी शींग है एक घोड़ा है करके तो ऐसे ही याज्ञवल क्या आपने प्रश्न के अनुसार उत्तर नहीं दे रहे तभी वहां याज्ञवल के ने कहा कहोल से देखो ये गाय हो घोड़े हो ये नाम रूप से विशिष्ट परिचिन्न वस्तु है ये माया का कार्य है इसको अंगुली निर्देश के द्वारा बता सकते जैसे रूमाल है करके अच्छा वो छोड़ दीजिए आकाश है बता दीजिए ना कहा है आकाश ये आकाश है वही बोल रहे हैं ना दिखा सकते हैं क्या बस ये आकाश है नहीं बता सकते आप क्यों आकाश को क्यों नहीं बता सकते इसमें रूप नहीं है नेत्र का विषय नहीं है किसी इंद्रियों का रूप मतलब नहीं स्वर्श भी नहीं है किसी इंद्रियों का विषय नहीं तो आकाश को ही आप निरूपण नहीं कर सकते तो आकाश का भी कारण है तस्माद्वा ये तस्माद आत्मना आकाश असंभूता आत्मा को कैसे निर्पण कर सकते इसलिए है याज्ञ बल ये षड हाँ, विकार है षड उर्मी कहा दिया है वहां उर्मी जानते हैं ना तरंग दो प्राण के है दो मन के है दो शरीर के क्षुदा पिपास प्राणश मनसा शोकमोह को जन्म मृत्यु शरीरशा षड ऊर्मी रहता शिवा वादिका दिया श्लोकबद्ध नहीं छे ऊर्मियों से रहित है अतय भूक और प्यास किसका धर्म है प्राण का है ना कैसा बताएंगे आप आ, सुन करके बोल रहे हैं इसे बोल रहे कुछ अरे मोर्दा व्यक्ति है उसके मुख में ठो दे तो खा ले लो करके दंडा मार दे तो खाएगा क्या क्यों प्राण नहीं तो भूख और प्यास प्राण का धर्म है किंतु भूल क्या क्या मई भूखा हूं मैं प्यासा हूं अपने में आरोप किया अपने दो धर्म थोड़ा सा विचार कर दीजिए आप भूख और प्यास को देखने वाला है कि नहीं नहीं है? अच्छा भूख और प्यास का ज्ञान किसको हो रहा है किसी ना किसी को हो रहा है ना वो आपको हो रहा है अनुभव गम्य है तो आप उसका दृष्टा हो किसका भूख और प्यास का प्राण का भी दृष्ट आप है प्राण के दो धर्म है उसका भी दृष्ट आप है भूल किया मैं भूका हूं यही गीता में क्या है योग का लक्षण किया है ना दुख का संयोग वियोग योग संयिता पतंजलि का योग का लक्षण नहीं है वहां किया है स्मरण है गीता का योग का लक्षण दुख का संयोग वियोग जितना भगवान ने जो योग का लक्षण किया अभी तक किसने किया ही नहीं होगा पतंजलि में योग हाँ चित्तवृत्ति निरोधा हो नहीं है दुख का संयोग उसका वियोग यही योग है गीता में देखिए वहां योग का लक्षण किया है भगवान ने योग का संज्ञा दिया है उसमें ये दुख संयोग कौन यही दो दुख का संयोग है प्राण के दो धर्म है ना उसको आपने मान लिया बस ये दुख संयोग हो गया तो उसको लेके तो क्यों होते के नहीं <coughs> अरे भूख लग गई अभी तो पढ़ने के लिए मन नहीं लग रहा है दो कोरे प्यास लग गई तो दो हो गया प्राण के धर्म स्वयं में मई मैं का हूं यद्यपि मैं भूक को देखने वाला हूं और प्यास को सत्य देने वाला हूं किंतु बोल दिया मैं भू प्यास दो धर्म हो गए ये प्राण के धर्म है इसी का नाम दो उर्मी हो गई उर्मी कहते तरंग और मनसा शोक को शोक और मोहा किसका धर्म है आपका है क्या मन का है किस आदर से बोलते कहानी से तो काम नहीं चलेगा ना आपको सिद्ध करना पड़ेगा हा मन असत्व सुख दुख का सत्वम अन्वय मन है सुख दुख का आदि है अन्वय हो गया मन का अभाव है सुख दुख कभी नहीं जागृत और स्वप्न में मन है इसलिए दोनों में क्या होता है सुख दुख होता है सुशुप्ति में मन रहता है अच्छा मन नहीं है तो बाद में कहां से आएगा वो मन तो वहां भी रहता है ऐसा नहीं मन की दो अवस्था भेद किया है वार्तिकार ने ब्रह में मन वहां भी है एक सामान्य अवस्था एक विशेष अवस्था राग द्वेशादि विशिष्ट मन एक और राग से रहित एक मन है दो किया है विशिष्ट मन है जागृत और स्वप्न में रहता है सामान्य मन भी रहेगा क्योंकि सामान्य को छोड़कर के विशेष नहीं रह सकता है विशेष को छोड़कर के भी सामान्य रह सकता है ये तो लोक में प्रसिद्ध है जैसे कोई महात्मा महांत है वह सामान्य को नहीं महात्मा महान तो थोपा हुआ बाद तो इसीलिए जो सामान्य मन है जागृत स्वप्ना सुषुप्ति तीनों में रहेगा और जो विशेष राग द्वेष आदि विश, विशिष्ट जो मन है ये जागृत और स्वप्न में काम करता है वो नहीं रहता है कहा सुषुप्ति में इसलिए भेद किया है वहां जागृत स्वप्ना सुषुप्ति और मृत्यु काल क्योंकि सुषुप्ति भी क्या है नित्य प्रलय है ना मृत्यु नहीं है आपकी मृत्यु हमारे मृत्यु पूछ रहे वो भी नित्य प्रलय है मृत्यु को भी नित्य प्रलय माना है सुषुप्ति भी नित्य प्रलय और ये भी नित्य प्रलय प्राकृत मतलब ब्रह्मा के सौ साल समाप्ति हिरण्यगर्भ है ना उनकी सौ साल समाप्ति और उनका एक दिन के बाद रात्रि आते वो नैमितिक प्रलय है वाले भी एक बार बताया था भूल गए होगे गीता में ना सहसत्र युग पर्यंता ये चार युग हजार बार बीत जाते तभी ब्रह्मा का एक दिन बीत जाता है चार अरब बत्तीस करोड़ कुछ हमारे हिसाब से इतने आयु है इतने बार कितने घूमते आ गए पता नहीं हम लोग ओ है नए नैमितिक प्रलय है इसलिए सुषुप्ति कही है मृत्यु कहे दोनों नित्य प्रलय है तो उसको नित्य प्रलय माना जाता है देखिये जागृत स्वप्न को एक तरफ से रख दीजिए सुषुप्ति और मृत्यु तो जागृत स्वप्न में दोनों और मन रहता है कौन विशेष और सामान्य सुसुप्ति में केवल सामान्य मन रहता है विशेष नहीं रहता है तो विशेष जो मन है वही दुखदायक है विशेष मतलब राग रागद्वेश वृत्ति बनते हैं ना वो दुखदायक है केवल यदि मन को ही दुखदायक यदि मानते हो आप समाधि में जा रहे कौन आप है कौन जा रहा है समाधि में गया बोलते कौन जा रहे, रहे? आत्मा तो जाता है नहीं क्या वहां दुखदायक है क्या इसलिए केवल मन दुखदायक नहीं है जो राग द्वेष आदि विशिष्ट मन है वो दुखदायक तो राग द्वेष आदि विशिष्ट मन है जागृत में स्वप्न में रहेगा सामान्य मन भी रहेगा दोनों काम करता है सुषुप्ति में तो वहां सामान्य रहेगा मृत्यु काल में दोनों नहीं है इस शरीर में दोनों ने काम करता है तभी उसका नाम है मृत्यु कहा गया ये भेद किया है सुषुप्ति भी मृत्यु है एक प्रकार से किंतु वहां मन सामान्य रहने से वो मृत्यु नहीं माना है ये दोनों मनों की वृत्ति अभाव होता है उसका मृत्यु माना है यह भेद किया है तो इसलिए वहां कहा दिया यज्ञवल ने हे कहोल जिस आत्मा को लेकर आपने प्रश्न किया था ना उस आत्मा को बताएंगे कैसा ये जो क्षुदा और पिपास प्राण का धर्म है ये किसका है प्राण का धर्म है वो अपने में आरोप किया शोक और मोह मन का धर्म है मैं दुखी की हूं आरोप किया तो चार धर्म आए के आपके थोपा हुआ है और जन्म मृत्यु शरीर अच्छा ये शरीर कहीं ही जन्म मृत्यु होता है ये छर में रहने से वो जीव बन गया और शडोर में रहता शिवा इसलिए जीव और शिव में भेद तो है ही नहीं कोई स्कंद स्कंदोपनिषद में बता दिया है जीव और शिव में कितना भेद है शिव जीव ओर को भेदहा पहले प्रश्न उठाया तो दृष्टांत दिया ब्रीहि तंडुलर बस इतना ही भेद है ब्रीहि और तंडुल तो ब्री ही कहते किसको धानों को तंडुल मतलब चावल को धान और चावल में अंतर क्या है जो छिलका हो वो धान हो गया छिलका हटाने पर तंडुल हो गया पश इतना ही भेद वही सही छिलकों से विशिष्ट हो गया जीव हमारे ऊपर भी छिलके नहीं है क्या कितने छिलके तीन या पांच अन्नामय से लेकर आनंदमय तक पांच छिलकों से गाव डाला है और जो पांचवे के बाद आनंद पुच्च प्रतिष्ठिता आनंद स्वरूप है हमारा ये पांच छिलकों को हटा दीजिए अब चावल बनाते हैं ना धान उसे धान से एक बार पीसेंगे तो हल्का सा वो उसका रंग इतना सफाई नहीं होता है दोबारा डालते उसका ऊपर का परत निकल जाता है कभी कभी तीसरा पालिश करते और चमकेला। यहाँ तो आपको पांच बार निकलना पड़ेगा सबसे पहले स्थूल शरीर कहिए अन्नमया उसे ऊपर उठना पड़ेगा उसमें अहंता बुद्धि पड़ी है ममता बुद्धि उसके बाद कोशत्रूप को सूक्ष्म शरीर ये दूसरा छिलका है और आनंदमय रूप शरीर। कारणशर इ्तीन पढ़े इसलिए माह है मैत्रिणी उपनिषद में देशो देवाल प्रोक्ता सजीव शिव कवला अज्ञान निर्मल्य त्यक्तवा सोहम भावन पूजे ये शरीर है ना देवालम है अच्छा यदि शरीर देवालय है मंदिर है उसमें शिव रहेगा शिव कौन है जीव ही शिव है शिव का मतलब वो नहीं है मांडुक्य कार्य शिवम अद्वैतम केवलम मन्यंते वो वो शिव है त्रिशूलधारी शिव नहीं लेना शिव का मतलब शिवम कल्याणम अच्छा यदि जीव शिव है उसका अनुभव क्यों नहीं होता है भान क्यों नहीं होता है अज्ञान निर्मल्यम त्यक्वा जैसा श्रावण मास में आप जाइए काशी में वहां भगवान का दर्शन नहीं होगा पूरा इतना निर्मल्य पड़ा रहता है पूरा पिंडी का दर्शन होता ही नहीं अब यदि दर्शन करना हो तो उसको हटाना पड़ेगा वैसे ही अज्ञान रूप निर्माल्य पड़ा हमारे ऊपर उसको हटा करके सो हम बोलते वही तत्व में से सोहम भावे न अर्चय ऐसा कहा इसलिए इच्छे ऊर्मी को ही भगवान ने वह दुख संयोग शब्द से गा दिया है कहा गीता में तीन प्राण मन शरीर तीन हो गए प्राण के दो धर्म मन के दो धर्म शरीर के दो धर्म यही दुख संयोग है उसका वियोग कर दीजिए अलग कर दीजिए वही योग है गीता में कहा गया तो इसलिए वहां याज्ञबल के से प्रश्न किया था मुझे आत्मा बताओ और उन्होंने कहा जो सबके अंदर है मेरे तेरे अंदर है और षडोर्मी से रहते है, वो आत्मा है तो उन्होंने कहा मुझे स्पष्ट रूप से अंगुल निर्देश से बताओ उन्होंने कहा अंगुल निर्देश का विषय नहीं है क्यों नहीं है नाम रूपादि से रहित है देखिए किसी विषय को आप चिंतन करते हो अथवा किसी को उपदेश कर सकते हो उसी को ही पहले आप उसको देखा हो या सुना हो उसका चिंतन कर सकते हैं ना कि आत्मा को कहा देखा है क्या सुना है तो ये क्या सुन रहे थे? वो शास्त्र बता रहे किंतु तो वो वाणी और मन का विषय नहीं है इसमें भी शास्त्र संतुष्ट नहीं है वो आपको ले जा रहे है धीरे धीरे सुना करके ये भी अंतिम सिद्धांत नहीं है अंतिम नेति नेति श्रुति का जो अंतिम उपदेश है नेति नेति ये सबसे उत्कृष्ट उपदेश तो है विधि मुख से नहीं है निषेध मुख से तो इसीलिए वो दुरुपाद्य तत्व है कौन आत्मा तो दुरुपाद्य होने के कारण उसको शास्त्र है कटुपनिषत में भगवान वाश्यकार ने बता दिया ये शास्त्र का एक नहीं हजार माताओं से भी श्रेष्ठ है कटुपनिषद में बता दिया एक माता का ऋण चुका नहीं सकते आप माता का नहीं चुका सकते किंतु शास्त्र कैसे हजार माताओं से भी करुणामयी है तो जो शास्त्र है किसी ना किसी प्रकार से आपको समझाने के लिए अलग अलग तरीका अपनाया इसलिए पहले तत्वबोध रूप से बता दिया उसके बाद उसे कोई आत्मबोध से बता रहे तो अज्ञान निद्रा में सोए हैं ना हम लोग नहीं सोए निश्चय है कैसा बात कर रहे हैं अभी कैसा सोए तो बात कैसे कर रहे है स्वप्न में बात कर रहे है हम लोग ये है ये निद्रा मतलब है कारिकाकार ने बताया अनादिमाया सुप्तो जीवो यदा प्रबुद्ध्य अनादिमाया में सोय है ये जो सोय है कुंभकर्ण के निद्रा में उसको जगाने के लिए शास्त्र बार बार नगाड़ा पीट रहे कोई ना कोई एक जगह करके इसलिए अलग अलग ढंग से समझा रहे हैं कभी गीता के द्वारा कभी श्रुति के द्वारा कभी ब्रह्मसूत्र के द्वारा कभी तत्वबोध कभी आत्मबोध दुरुपाद्य तत्व है इसलिए हां निरूपण कर रहे हैं और जो आत्मा दो नहीं है एक ही है तो एक आत्मा होने पर भी वो ब्रहण्य में बता दिया उसको यहां चौदहवें श्लोक में यही बता दिया संकेत किया है यह जो आत्मबोध का जो चौदहवा श्लोक है यो ही को लेके बता रहे भगवान बादशाह वो आत्मा एक ही है एक होने पर भी जिसके साथ तादात्म्य होने से तन्मया होता है वो इसलिए वहां पृथ्वीमया आपोमया आकाशमया धर्ममया अधर्ममयया कह दिया जैसा बिजली एक है और जिस जिस में जाने से बिजली क्या होती है वैसा ही होती है। ये जो चौदहवें श्लोक में आपको दिखा दिया ये तो वेस्टी को लेके बता दिया चौदह श्लोक नहीं पंचकोश आदि हो करके वही बताया ना ये वेस्टी को लेकर समष्टि में भी जिसके साथ तन्माया हो गया वो पृथ्वी के साथ होती प्रतिवीमया हो गया जल के साथ आपोमया आकाश के साथ आकाशमया और जो आत्मा है बाहर जो है दो प्रकार से व्याप्त होता है आत्मा अंतर अंतर्व्याप्ति बहिर्व्याप्ति आत्मा की दो व्याप्ति एक अंतर अंतर्व्याप्ति बहिर्व्याप्ति तो बाहिर व्याप्ति रूप आत्मा को जानने के लिए पहले अंतर व्याप्ति रूप आत्मा को समझाना पड़ेगा जैसा घट रख दीजिए सामने तो घट के अंदर क्या है आकाश है घट के बाहर क्या है आकाश घट के अंदर जो आकाश है वह अंतर्व्याप्त है वह अंतर्व्याप्त है और घट के बाहर भैर व्याप्त वैस ही हमारा शरीर क्या है बोलते हैं ना घट घटवासी बोलते ना हिंदी में भजन बोलते न घटवासी राम भी के चार प्रकार है ना एक घट घटवासी ये सबसे न्यारा ये दशरथ का बेटा चार प्रकार के राम एक सर्वता पसारा चार मानते हैं तो यह भी घट है इसके अंदर जो है व्याप्त है वो अंतर व्याप्त है उसी का नाम है जीव कहा दिया अंतर व्याप्त को लेकर जीव कहा व्याप्त आकाश के समान तो इसलिए यहां अंदर में हई हुई तत्व है अंतर व्याप्त कोशों के साथ तादात्म्य होने से वो परिचिन जैसा इवा परिचिन्न नहीं परिचिन जैसा हो गया घट से घेराव डाला हुआ आकाश परिचिन्न जैसा मालूम पड़ता है किंतु परिचिन्न है नहीं तो इसलिए परिचिन होने के बाद उसमें ऐसा तादात्म्य हो गया बिल्कुल तादात में हो गया तो जो तादात में हुआ है इन कोशों के साथ उन कोशों को आपको अलग करना पड़ेगा ऐसा नहीं मुंजाद ईशिक युवा जैसे मूंज नाम की घास होते हैं ना पहले को मलाते उसको धीरे से निकलना पड़ता है, वैसे ही यहां कोषों से अलग करना अतवा अभी बताया धान से छिलका अलग करना यहां जो आप अलग किससे कर सकते हाथ से नहीं विचार से चिंतन से अच्छा हम विचार तो कर रहे हैं अलग क्यों नहीं हो रहे अभी विचार ही है ना वेदांत श्रवण मनन क्या है विचार क्यों नहीं हो रहा अलग वो विचार टिक रहे नहीं विचार टिकता नहीं तो विचार के द्वारा उसको अलग किया तभी आपको उपलब्ध होता है और वो जो आत्मा है सर्वत्र है आपकी प्रतिज्ञा है तो सर्वत्र यदि है उसकी उपलब्धि क्यों नहीं होती है उपलब्धि होनी चाहिए ना उपलब्ध होना चाहिए इसलिए वहां कहा दिया सर्वत्र होने पर भी सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता है जैसा आप दर्पण के सामने खड़े हो अथवा दीवार के सामने खड़े हो जल के सामने खड़े हो तलवार के सामने खड़े हो जो पत्थर के सामने खड़े हैं हो वहां आपका प्रतिबिंब पट है क्या नहीं पड़ रहा है किंतु तो उपलब्ध होता है क्या नहीं क्यों अस्वच्छ है स्वच्छ नहीं है तलवार के सामने रिहे थोड़ा सा भान होता है जल में भान दर्पण में क्या है सर्वत्र आपका प्रतिबिंब होने पर भी दर्पण में ही उपलब्ध होता है अन्यत्रा नहीं है अथवा ये भी दृष्टान्त दिया है भगवान भाष्यकार जी ने ब्रह्म सूत्र में उठाया अखंड भूमंडलाधिपता पति भगवान राम जी संपूर्ण भूमंडल के अधिपति है किन्तु उपलब्धि होते हैं अयोध्या में गाय के शरीर में सर्वत्र व्याप्त दूध है किंतु शीघ में उपलब्ध नहीं है स्तन में होता है वैस ही वो जो आत्मा ही सर्वत्र होने पर बुद्धि में उपलब्ध होता है गीता में भी बता दिया है, छठवे अध्याय में बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम छठवे अध्याय में देखिए अतीन्द्रियम है इंद्रियों का विषय नहीं है वो जैसा ये रोमालदि आप नेत्र के विषय बन रहे वैसा नेत्र के द्वारा देख नहीं सकते इसका मतलब उसका ग्रहाण्य नहीं होता है बुद्धि क्राह्यम भगवान बोल रहे केवल भगवान ही बोल रहे ऐसे नहीं है में भी कहा दिया है मनसा एवं अनुद्रष्टव्य मन का मतलब बुद्धि बुद्धि से ही क्राय है इसलिए यह सोलहवीं जो श्लोक में बता दिया बुद्धो एवं अवभाषित बुद्धि में ही क्या है भान होता है कौन सी बुद्धि ऐसा नहीं बुद्धि तो हमारे अंदर भान हो भान तो सभी में हो रहे ऐसा नहीं है भान होना अलग है अनुभव में आना अलग है अनुभव में आ तो इसलिए वहां दृष्टांत दिया गया स्वच्छेश प्रतिबिंबवत यह दृष्टांत है उसी को ही विस्तार रूप से महाभारत में शांति पर्व में शांति पर्व के अंदर रहता है एक मोक्ष धर्मोपदेश पर्व शांति पर्व के अंदर शांति पर्व में बहुत उपदेशात्मक है बहुत बड़ा माना जाता है उसके अंतर्भूत एक मोक्ष धर्म उपदेश पर्व आता है वो एक सौ अध्याय से प्रारंभ होता है तीन अध्याय में जाके समाप्त होता है उसमें 204वें अध्याय में मोक्ष धर्म का मनुजी बृहस्पति को उपदेश कर रहे मनुजी है बृहस्पति को उपदेश कर रहे आत्मा को लेकर तो जैसा यहां बताए ना स्वच्छेशु प्रतिबिंबवत वहां भी वही बता दिया वहाँ स्पष्ट कह यता प्रसन्ने तो रूप पश्यति चक्षुषा तदव प्रसन्ने ज्ञे ज्ञान न पश्य मनुजी बता रहे किसको बृहस्पति को जैसे यहाँ भाष्यकार जी बता रहे वो ही वहाँ बता रहे वशी अम्बश कहते जलकोश शांत है सप्तमे में अम्बशी बनता है मन का सप्तमे में क्या बनता है मन से क्यों मन क्यों नहीं बना राम है जैसा शांत है वो हलंत है वो राम है अकारांत है ये जो मनस शब्द है प्रातिपादिक है मनस है हलंत है इसलिए मनस बनता है वैसे अम्बश शब्द है अम्बशी बनता है यहांबसी जल में उसका एक विशेषण है प्रसन्ने तो प्रसन्न का मतलब है शुद्ध और चंचल रहित जल में उस जल में रूपम पश्यति चक्षुषा चक्षुषा स्वरूपम प्रतिबिंबम पश्यति दृष्टांत है वहां जिस प्रकार शुद्ध जल में जो व्यक्ति अपने ही रूप को प्रतिबिंब को देखता है किसमें जल में यह हुआ दृष्टांत तद्वत वैसा ही तदवत प्रसन्न इंद्रियवात इंद्रिय प्रसन्न बोलते मनादि प्रसन्न होने पर शुद्ध होने पर ज्ञेम यहा जो रिधि ज्ञेय ज्ञान न पश्य ज्ञेय का मतलब है ज्ञा योग्य जानने योग्य जानने योग्य कौन है आत्मतत्व उज्ञेय है उस आत्मतत्व को किस ज्ञान ज्ञान का मतलब है वहां अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति कही उस ज्ञाने ना पश्य थे जैसा वहा ज्ञान का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान गीता में भी देखे तीन चक्षु का निरूपण है एक दो भौतिक चक्षु है ये जो हमारे नेत्र है क्या है भौतिक है इसे भौतिक रूपों को देख सकते हैं और अर्जुन ने देखा था अधिदेविक रूप किसे देखा था दिव्यम ददामिते चक्षु ये होते रहेगा वही विक्षेप है ठन टनु गोपाल तो इसलिए दिव्यम ददामिते चक्षु योग में आएंगे तंबर उस दिव्य चक्षु के द्वारा आरिदैविक को देख सकते हैं वेदांत में तीन है ना हरिभौतिक आध्यात्मिक अध्यात्मिक दैविक आदि भौतिक को इससे देख सकते आदिदेविक को दिव्यम ददा ते चक्षु अर्जुन को दिया ना दिव्य चक्षुतंबरा उससे और आध्यात्मिक को देखने के लिए तेरहवें अध्याय में और पंद्रहवें अध्याय में भगवान ने संकेत के विमूढ़ाप्य पश्यंती ज्ञान चक्षुषा ज्ञान नेत्र से नेत्र ज्ञान नेत्र के बिना देख नहीं सकते उस आत्मा को इस आंक्षे। तो इसलिए वहां कहा दिया है ज्ञे जो ज्ञे तत्व है ज्ञाने न पश्यती पश्यती बोलो तो देखना अर्थ नहीं लेना अनुभवती और वही उसी में भी जाके आठवें श्लोक में पुनः बताया महाभारत के दो चौथे अध्याय में मनुजी बृहस्पति को उपदेश कर रहे ये तो दूसरा श्लोक अभी बताया मैंने आठवें श्लोक में जाके पुनः बता रहे मनुजी ज्ञान मुत्प्यते पुंसा क्षयाद पापश्य कर्मण यदर्श तले फ्रके पश्यति आत्मा आत्मनि ज्ञान मुत्प्यते ज्ञान उत्पत्ति के बिना नहीं होगा कभी उत्पन्न होता है क्षयात पापश्य कर्मणा पाप कर्म नाश होने के बाद ज्ञान उत्पन्न होता है उस समय में वो स्वयं में स्वयं को देखता है कैसा यथादर्श तले प्रक्य दृष्टांत है जिस प्रकार प्रक्के कहते शुद्ध निर्मल दर्पण में अपना प्रतिबिंब को देखता है वैसा वो देखता है उसी को यहां संकेत किया है स्वच्छेश प्रतिबिंबवत उसी को लेके यहां संकेत किया ने। और उसके बाद ये बता दिया सत्रहवे में देखिए कार्यकरण संगात है इसका नाम क्या है कार्यकरण संगात मिला जुला है इसमें खोज के निकालना है आपको इसमें बाहर नहीं इससे छांटना है तो ये तीन तत्व आपको तीन चीजें याद रखना चाहिए वहां कहा गया है ब्राहदारण्य में जिज्ञासु के लिए तीन पहले ये कार्यकर्ण संगात में इन सब जड़ पदार्थों से उसको अलग करना चाहिए प्रथम जो अलग जो किया है वो कैसा है स्वयं प्रकाश है ये दूसरा स्टेप है। तीसरा है वो असंग है तभी जाके आपको पूर्ण ज्ञान माना जाता है कार्यकरण में जो अलग करके देखना उसको सबसे पहले अलग किया हुआ जो तत्व क्या है स्वयं प्रकाश है और वो असंग है तो यही यहां सत्रहवे में संकेत ये दिया सत्रवे श्लोक में देखिये यहां कोई भाष्यकार अलग नहीं बता रहा है श्रुतियों को ही अपने ढंग से ये जो सत्रहवा बता रहे ना ब्राहदारणिक उपनिषद के ज्योतिर ब्राह्मण को लक्ष्य करके बता रहे चतुर्था अध्याय में एक ज्योतिर ब्राह्मण आता है उसको लक्षित करके बता रहे वहां प्रश्न किया था राजा जनक ने कतमो आत्मा हे गुरुदेव आत्मा कौन सा ये कार्यक्रण में आत्मा कौन सा है क्योंकि कुछ लोग शरीर को आत्मा मानते नहीं मानते कौन चारवाक चारवाक मतलब चारवाक वाक चारुम सुंदरम वाक यश या इमा पुष्पिताम वाचहा गीता में नहीं आया ऐसा बोलेंगे आपको वाक जाल में फसा देंगे चारु कहते सुंदर ऋण कृत्वृतम विभेद भस्मीभूत देह पुनरागमनम कुता ऐसे जो चारवाक शरीर को ही आत्मा मानते और चारवाकों के कुछ भाई लोग हैं उनमें भी इंद्रियों को आत्मा मानते और उसमें भी कुछ लोग एक एक इंद्रियों को मानते कुछ समूह को मानते और उनसे भी थोड़े आगे है कुछ मनो को मानते और उससे आगे बौद्ध लोग क्षणिक विज्ञानवाद बुद्धि को आत्मा मानते और प्राण उपासक प्राण को मानते और उससे आगे जाके नयायिक आदि है ना उज्जड़ आत्मा मानते तो अलग अलग मानते इसलिए कार्यकरण में अनेक चीज पड़ा है उसको लेके वहां प्रश्न किया कतमो आत्मा हा। तो वह उत्तर दिया था यो यम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर पुरुषा करके पांच विशेषण दिया है इसको यहां संकेत कर रहे उन्होंने पूछा गुरुदेव आत्मा कौन सही शरीर में उत्तर दे यो यं विज्ञानमय यह प्रथम विशेषण है तो विज्ञानमय कहानी से देखिए विज्ञान नहीं है विज्ञानमय विज्ञाते अन विज्ञानम बुद्धि और बुद्धि प्राय तो बुद्धि प्राय विज्ञानमय कहने से बुद्धि आत्मा छट गया बुद्धि क्या है विज्ञान हो गया विज्ञानमय नहीं है वहां प्राचुर्य अर्थ में मैट प्रत्यय मठ दो होता है एक विकार अर्थ में होता है प्राचुर्य अर्थ में विज्ञान प्राय बुद्धि हट गया प्राणेशु शब्द का मतलब है समीप में सप्तमी है मां सामीप्य में अधिकरण में सप्तमी होता है और होता है सामीप्य में होता है यहां समीप में प्राणादियों के समीप में तो प्राण भी नहीं है आत्मा हो गया प्राणादि के समीप में कहाने से प्राण भी आत्मा नहीं है ये सिद्ध हो गया अच्छा प्राण आदि के समीप में प्राण के सदृश कोई दूसरा होगा प्राण आदि के समीप में कहा दिया ना आत्मा चलो प्राण तो नहीं हो सकता है क्योंकि प्राण के समीप में प्राण नहीं हो सकता कोई दूसरा होगा उसके लिए वहां कहा दिया रधि ज्योति शब्द कहा वो कैसा है ज्योति है अर्थात प्रकाशक है तो प्रकाशक कहने से प्राणादि के समीप में जो भी है वो प्रकाशक नहीं किंतु बुद्धि वृत्ति भी आपके प्रकाशक है क्या नहीं प्रकाशित करती है ना वो भी सारे दिख रहे के वृत्तिभाष्य है ना आपका दो है ना एक साक्षी भाषा एक वृत्तिभाषा तो उसमें भी ज्योतिष शब्द है इसलिए कहा रधि अंतर कहा दिया उस वृत्ति के अंदर भी है वृत्ति के अंदर वृत्ति नहीं रह सकता देखिये विज्ञानमय कहने से बुद्धि छंट गए बुद्धि आत्मा नहीं है प्राणेशु कहने से प्राण आत्मा नहीं है और प्राण के सदृश को वारण किया ज्योति शब्द से और बुद्धि वृत्ति को वारण करने के लिए हृदय अंतर कहा वृत्ति के अंदर है। तो इसका मतलब प्राण भी आत्मा नहीं है बुद्धि भी आत्मा नहीं है प्राण के सदृश और भी नहीं है और बुद्धिवृत्ति भी आत्मा नहीं आत्मा अलग हो गया चलो इनसे अलग है परिचिन्ह हो गए ना तो भी इसलिए पुरुष कहा दिया है पूर्णत्वाद व्यापकत्वाद यदि पुरुष वो जो आत्मा है इसी को यहां बता दिया देह इंद्रिय बुद्धि से विलक्षण करके और आगे का विचार आप लोग आगे सुन लीजिए हम आगे नहीं जा रहे पीछे का थोड़ा अनुसंधान ओं पूर्णम पूर्णमद पूर्णापूर्णमुदच्य पूर्णशा पूर्णमाधा पूर्णमेवशिष्य ओं शाति शांति शांति शचार्य केशवम बधरायन स्रोत्र भश्य क्रो वंदे पुनः गुररात्मे मूर्तिभेद मूर्तिद व्योम व्यक्त दक्षिणमूर्त नम ओ शाति शांति शाति